निज मनम सुधारी वरण रघु यश जो धायक फल चारुशावर राम चंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या एक सौ बहत्तर के बाद ई <laughs> खानस सुई सोचू तो तब बिहाय जई भावई सोचिय पिशुन अकार क्रोधि क्रोधी नि जनक गुरु बंधु विरोधी सब विधि शोचिय परपकारी निज तनुषक निर्दय भारी, भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छ हरिजन होई जो नचान छल सोचनीय नहीं शोचनीय नई कौशल राऊ भुवनचारि दस प्रगट प्रभाऊ भयऊ नहना बहु निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा भूप भरत पिता तुम्हारा बिदियरिहर सुरपति दिश ना था बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, गाथा। कहु तात के भात को करई बड़ाईतासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुमन सुच जासु राम जय रामचंद्र की जयन सुनुमान की जय बुल अभी स्मरण करे ये अयोध्या है राजदरबार वहाँ पर वशिष्टि विराजमान और बामदेव इत्यादि और भी मुनि संत लोग इकट्ठे हैं मंत्री हैं और नगर के वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित हैं वहाँ सभा प्रारंभ हुई तो उसमें बशिष्ट जी ने बोलना प्रारंभ किया तो पहले तो उन्होंने सब घटनाक्रम बताया किस प्रकार से भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था लेकिन कई कई ने उसने बीच में बाधा डाली और फिर कैसे कैसे करके भगवान राम पंच चले गए महाराज दशरथ में शरीर छोड़ लिया उसके बाद फिर बस जी अभी कहते हैं कि महाराज दशरथ तो सोचनीय नहीं है वो जो है बड़े ही श्रेष्ठ पुरुष थे महान पुरुष थे सद्गुण संपन्न थे अपने धर्म का पालन करते रहे इसलिए उनके लिए सोच करने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने सारे जीवन जो जिए, धर्म में जीवन जिया अंत में शरीर भी त्याग किया तो भगवान के लिए उन्हीं के प्रेम का निर्वाह करने के लिए शरीर भी त्याग किया जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए उनका जीवन धन्य है ऐसा कहने के लिए उसी प्रसंग में फिर बसिष जी ने वर्ण धर्म आश्रम धर्म और सामान्य धर्मों का वर्णन किया ये प्रथा अपने सभी शास्त्रों में है जैसे भागवत पुराण है विष्णु पुराण है पद्म पुराण है इन सभी पुराणों में अधर्म क्या है और फिर धर्म क्या है इन सबका वर्णन आता रहता है स्मृति ग्रंथों में भी ये सब दिया हुआ है कि धर्म दो प्रकार के हैं एक स्वधर्म है एक सामान्य धर्म है व्यक्ति का जो स्वधर्म है वो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है और उसका आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था है सामान्य धर्म सभी व्यक्तियों के लिए है सभी स्त्री पुरुषों के लिए बाल बृद्ध सबके लिए है इस प्रकार से धर्म का निरूपण है धर्म का संबंध कर्म से है व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विचार धर्म के अंदर होता है धर्म और कर्म एक ही श्रेणी के हैं। मान कर्म का जब विचार होता है तो जो कर्तव्य कर्म है फिर उसी को कहते धर्म कहते हैं धर्म मान आचरणीय करनी है वही व्यक्ति को करना चाहिए अधर्म मान नहीं करने योग्य जो जो जिसके लिए मनाही है करने से हानि होगा जिस कार्यो करने से उसे अधर्म कहते हैं तो जीवन के विधान नाना प्रकार के कार्य है नाना प्रकार के जीवन में सब घटनाएं घटती है अवसर आते हैं उन अवसरों पर किस व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए क्या आचरण करना चाहिए वही उसका धर्म है इसलिए धर्म की परिभाषा जो अपने कल्चर में है हिंदू धर्म में है उसको ठीक से समझ करके ध्यान रखनी चाहिए इसका आधार जैसे कि कल बताया था वर्ण और आश्रम व्यवस्था है वर्ण का आधार व्यक्ति का मुख्य रूप से कारण शरीर है वासनाएं है और आश्रम का आधार शरीर है <स्ट्ट्ट्राण> यानी ये दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं कारण शरीर सत्य है रजोगुणी तमो गुणी है तो इस प्रकार के कोई सत्य प्रधान कोई रजोगुणी प्रधान कोई तमोगुणी प्रधान व्यक्ति होते हैं तो इन्हीं तीनों गुणों के समिश्रण से चार प्रकार के वर्ण हो गए सत्यगुण की प्रधानता से एक प्रकार के फिर उनमें रजो लगा तो दूसरे प्रकार के रजगुण की अधिकता हो गई तमोगुण भी आने लगा तीनों प्रकार तीसरे प्रकार के तमोगुण की अधिकता हो गई प्रधानता हो गई और सत्य रजो रह गए तो ये चौथे प्रकार गए इस प्रकार से चार वर्ण चार विभाजन हो गए वर्ण कहते हैं संस्कृत में वर्ण के मन कलर रंग ये चार प्रकार चार रंग हैं मन तमोगुण जो है काले रंग का रजोगुण लाल रंग का सत्यगुण सफेद रंग का ये तीन गुण इन तीनों गुणों के मिलने से चार रंग बन गए चार प्रकार के वर्ण व्यक्तियों को हो गए ये वर्ण व्यक्तियों के मानसिक या उनके टेंडेंसीज व्यक्तियों की है उनके ये चार रंग है या चार प्रकार भेद तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का है स्वभाव के अनुसार अपनी वासनाओं के अनुसार उसका कर्तव्य कर्म भी वैसा ही बनता है स्वभाव के विपरीत व्यक्ति आचरण करेगा तो न तो व्यवहार में सफल होगा और न उसका पारमार्थिक लाभ होगा इसलिए शोध कार्य करके ऋषियों मुनियों ने यह निश्चय किया कि अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म में सफलता मिलती है जो योग जो जैसी योग होगा वो उसी प्रकार का कार्य करेगा तो कार्य में सफलता होनी स्वाभाविक है दूसरी बात ये कि अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति के वर्ण जो उसके रजस रजस से सतमसुण की वृद्धि है वो भी होती जाती है माने इन वर्ण के अनुसार कार्य करने से भौतिक और पारमार्थिक दोनों लाभ है तो ये तो वर्ण व्यवस्था का आधार हो गया तो उसी में फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र चार प्रकार के हो गए चारो प्रकार के चार प्रकार के व्यक्ति हो गए चार प्रकार के व्यक्तियों के चार प्रकार के कर्तव्य कर्म हो गए उनका स्वभाव गुण हो गए अब उसके बाद में शरीर के आधार पर शरीर जैसा कल बताया था शरीर की आयु बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आश्रम बदलते जाते हैं बाल्यकाल का छात्रकाल फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम फिर उसके बाद तीसरा बानप्रस्थी फिर चौथा सन्यासी इस प्रकार से आयु के साथ साथ ये आश्रम बदल जाते हैं वर्ण तो व्यक्ति का साधना से बदलेगा यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है और जब वासनाएं बदलेंगी तब उसका वर्ण बदलेगा और वो वर्ण बदल करके नीचे की तरफ भी जा सकता है ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन न करे विपरीत आचरण करे तो रजोगुण सत्यगुण के, रजो रजो के स्थान पर रजुगुण हो जाए रजोगुण के स्थान में तमोगुण हो जाए ये भी हो सकता है और तमोगुणी व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे तो तमोगुण से छूट करके रजुगुण रजुगुण से सत्यगुण भी हो सकता है तो ये सब व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित होगा और ये कालांतर में इस जीवन में अगले जीवन में उनका प्रभाव दिखाई देगा लेकिन आयु के अनुसार जो आश्रम व्यवस्था बदलती है वो तो आयु बढ़ती ही जाती है वो कोई घटती थोड़ा है धीरे धीरे कर क्रमशः बाल्यकाल से युवा काल युवा काल, काल से प्रौढ़ाकाल प्रौढ़ काल से वृद्धावस्था ये क्रमशः आते ही जाते हैं और जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति के कर्तव्य कर्म बदलते जाते हैं आजीवन व्यक्ति का एक कर्तव्य कर्म नहीं है इसलिए कल देख रहे थे बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करना और विशेष रूप से भौतिक शिक्षा जिससे एक वो ग्रस्त जीवन पालन करने के लिए वो हो योग्य हो जाए उसमें तो योग्यता क्षमता इस प्रकार किया जाए सांसारिक कुशलता योग्यता इस प्रकार किया जाए कि सांसारिक कार्य ग्रस्त जीवन के करे कुशलता तो कुशलतापूर्वक उनको कर सके फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन आ गया ग्रस्त जीवन का फिर धर्म बता दिया गया कि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को करे ग्रहस्थ जीवन के कर्तव्य इस प्रकार के बताए गए हैं जैसे कि गृहस्थ जीवन सफल हो और दूसरे उसमें साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी हो मैंने निष्काम कर्म करे स्वधर्म का सामान धर्म का पालन निष्काम भाव से यदि तो उसकी वासनाओं में तमोगुण रजगुण क्षीण हो जाएंगे सत्यगुण व्यक्ति हो जाएगा और उसका विकास होगा और उसके अपने कर्मों के कारण से जीविका भी चलती रहेगी तो ये दोनों बातों को ध्यान में रख करके व्यवस्था की गई लेकिन ग्रहस्थ जीवन के बाद फिर व्यक्ति को समय नष्ट नहीं करना चाहिए संपूर्ण अपना समय परमार्थ के लिए लगाना चाहिए भौतिक कार्य सब एकदम से छोड़ दे परमार्थ में ही लग गया है तो कल ये देख रहे थे कि गृहस्थ धर्म और संन्यास धर्म एक दोनों के विपरीत है इसलिए एक ही दोहे में तुलसी दास ने दोनों का वर्णन कर दिया और यद्यपि बानप्रस्थ धर्म आता है संन्यास के बाद बानप्रस्थ बानप्रस्थ के बाद में गृहस्थ धर्म के बाद फिर बानप्रशप्रश के बाद सन्यास धर्म ये कर्म होता है लेकिन तुलसीदास जी ने ग्रस्त धर्म वर्णन करने के साथ ये भी बता दिया ग्रस्त धर्म और संन्यास धर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत है इसलिए एक ही दोहे में एक साथ कह दिए, जैसे कह दिया सोची ग्रही जो वो बस करे कर्म पथ त्याग अगर गृहस्थ अपने कर्म नहीं करता है जो उसके कर्तव्य कर्म है उनको छोड़ देता है तो वो सोचनी है और इसके विपरीत वो सन्यासी सोचनी है जो कर्म को पकड़े रहता है उसका त्याग नहीं करता तो कहते हैं सोचिए यति प्रपंचरत प्रपंचरत माने कर्म के प्रपंच में फिर भी पड़ा है और कर्म के द्वारा जो भौतिक संग्रह होते हैं वस्तुओं के उन्हीं के उनमें लगा हुआ है तो ये यति मन जो यति मन यत्न करने वाला जो इंद्री संयम इत्यादि के द्वारा अध्ययन इत्यादि ध्यान चिंतन इत्यादि करते हुए ऐसे यत्न करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे संक्षेप में यति कहते हैं माना सन्यासी यह सन्यासी का धर्म ये है कि ये विरक्त रहे जैसा कि तो बता दिए विवेक विराग विवेकवान हो और वैराग्यवान हो ऐसा विवेक वैराग्यवान व्यक्ति चाहिए सन्यासी अब ये सन्यास की तैयारी का साधन है बानप्रस्थाश्रम उसको वर्णन बाद में कर देते हैं कि बैखानसोई सोचे जोगु बैखानस माना बानाप्रस्थ बानाप्रस्थी वो सोचनी है कि तप विहाय जय भाव भोगु जिसको तप छोड़ करके भोग प्रिय लगे इसके माने बानप्रष्ट धर्म क्या है कि भोगों का त्याग करें और तपस्या करें। इंद्री भोगों में लिप्त ना हो उनको छोड़े और उसके स्थान पर संयम रखते हुए तपस्या करें। तप के अंदर कर क्या आता है इंद्री निग्रह मनो मनोनिग्रह और समय से पूजन जप इत्यादि ये सब तपस्या के अंतर्गत आते हैं और फिर तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या स्वाध्याय है स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन खूब मन लगा करके गहराई के साथ उनके गंभीर अर्थ को समझने का प्रयास करें ये तपस्या है इस तपस्या में व्यक्ति जब सफल होता है तो शास्त्र के ही द्वारा उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं शास्त्र उपनिषद इसीलिए है उनकी भाषा इस प्रकार की है कि अगर उनके अर्थ के ऊपर विचार किया जाए तो अपने हृदय में छिपा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाता है जो लोग शास्त्रों से प्रीत नहीं रखते उनकी उपेक्षा करते हैं वे लोग फिर पर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते भगवान का भगन, भजन चिंतन भले ही करें जब तक भले ही करें लेकिन परमात्मा हृदय में प्रकट न होगा जब तक शास्त्र का अवलोकन नहीं करेंगे ये बार बार शास्त्रों में कहा गया संतों ने जो लोग इस मार्ग पर चले उनका भी यही कहना है इसलिए सबसे बड़ी तपस्या है स्वाध्याय है। चाहे रामायण हो चाहे गीता हो चाहे उपनिषद हो इनको ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं पाठ कर लिया ये मतलब नहीं है स्वाध्याय के माने है पाठ नहीं पाठ अलग बात है स्वाध्याय अलग है पाठ माने तो आप पढ़ते चले जाओ थोड़ा बहुत अर्थ जो समझ में आया समझ में आया बाकी पढ़ते चले जाओ पाठ हो गया लेकिन स्वाध्याय के माने तमाम न पढ़ो थोड़ा पढ़ो लेकिन उसके अर्थ के ऊपर विचार करो और जो अर्थ है उसको रियलाइज करो अर्थ के माने भी ट्रांसलेशन नहीं अर्थ के माने जिस वस्तु का निरूपण किया जा रहा है उस वस्तु को अनुभव करने का प्रयास करो अगर कहा जाए कि देखो तुम्हारे अंदर प्राण है मन है बुद्धि है तो प्राण है तो प्राण को रियलाइज करो इतना मात्र ये नहीं कि प्राण के माने क्या है बाइट फोर्स बाइट फोर्स के माने क्या है प्राण है बस इतना जान लिया इतने से काम नहीं चलेगा प्राण के जो प्राण तत्व जो है क्रिया शक्ति सारे शरीर में व्याप्त है उसको अनुभव करो की क्रिया शक्ति जरूर सारी शक्ति में जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए हुए है जो हमारे श्वास का संचालन कर रही है रक्त का संचालन कर रही है बिना क्रिया के थोड़ा हो जाएगा क्रिया शक्ति तो कोई होनी चाहिए वो जो क्रिया शक्ति शरीर में व्याप्त है उसका नाम प्राण है तो आप अनुभव करो कि ऐसी क्रिया शक्ति है कि नहीं है तो अनुभव मारी रही है तो जो अनुभव मारे इसी का नाम प्राण है ऐसे करके अर्थ को देखो अर्थ के माने जिसका निरूपण किया जा रहा है जिस वस्तु का वो सब अपने अंदर उपलब्ध है उसका अनुभव करो जैसे ये मोटी मोटी बात अगर ये कही जाए कि देखो ये शरीर पांच भौतिक है तो पांच पंचभौतिक मैंने पंच महाभूत के माने आकाश से लेकर के पृथ्वी तक जो पंच पंच महाभूत से महाभूत और सही पंचभ भौतिक महाभूतों से बना हुआ है तो हम इतना याद कर लेने से काम नहीं चलेगा कि सही पंचभ भौतिक अरे पंच महाभूत तो अपने शरीर में देखो हैं पंच महाभूत कि नहीं झूठे के दिया गया है अगर दिखाई दे कि हाँ है मिट्टी भी इसमें तो है ही है जल तो इसमें है ही है इसमें ताप अनुभव आई रहा है वायु का संचार हो ही रहा है जितना बड़ा शरीर है उतना आकाश को घेरे हुए है तो ये पांचों बातें इसमें शरीर में हैं इसके माने ये पंच पांच भौतिक है ही है ठीक ही तो है पंचम ऐसे अध्ययन करें ये तो मोटी बात बताई गई ऐसी स्थूल शरीर के बाद शुक्म शरीर शुक्म शरीर में सत्रह तत्व तो हैं ये देखो सत्रह तत्व अपने अंदर है कि नहीं है ठीक हम बता दिए गए सत्रह तत्व अपने अंदर दिखाई देते हैं तो इसके माने आपने सूक्ष्म शरीर को पहचान लिया और तो उसके बाद में वासना हैं कारण शरीर है। कारण शरीर में सत्यगुण है जो गुण तमुगुण है तो ये तमोगुण इत्यादि के इनके लक्षण क्या है उन लक्षणों से अपने अंदर देखो कि कौन कौन गुण किस किस प्रकार के कि कौन कौन, कौन लक्षण विद्यमान है कारण शरीर कैसा है उनको सबको समझो जब ये सब समझते जाएंगे तो फिर ये योग्यता धीरे धीरे आती जाएगी अपने अंदर देखने की और फिर अपने आप अपने भीतर समझने लगेगा कि एक जीव भी है जीव भाव भी समझ में आ जाएगा कि जीव क्या है वो हमारा जीव रूप में हमारा क्या स्वरूप है और फिर दूसरी ये है कि जीव के साथ जो अविद्या की उपाधि है वो अविद्या क्या है अविद्या को तो अगर हम दूर होती है ज्ञान होता है तो फिर ज्ञान होने पर आत्मा क्या है तो आत्मा का साक्षी का भी अनुभव हो आत्मा का भी अनुभव हो परमात्मा का अनुभव हृदय तो में परमात्मा प्रकट हो गया इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा लेकिन अगर शास्त्रों का विचार करके इस प्रकार से अपने अंदर नहीं देखता बहिर्दृष्टिकोण उसका बना रहता बाहर बाहर देखता रहता है तो साधना करने से साधना का कुछ न कुछ फल तो हो गई बेकार तो नहीं जाएगा पूजा करेगा पाठ करेगा जो कुछ करेगा उसका फल होगा लेकिन उसकी जो है वो अभी दिल्ली दूर माने लक्ष्य जो है उसे इसके जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं अगले जीवन के लिए वो ऐसे ही अभी लगा रहेगा तब हो पाएगा इसलिए जो है वो स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण तपस्या है तो जब ये कहते हैं कि बानप्रस्थी व्यक्ति को तब करना चाहिए तो ये सभी तक करने चाहिए और स्वाध्याय तो विशेष रूप से करना चाहिए परिश्रम पूर्वक करना चाहिए यह सब स्वाध्याय इसलिए अंत में जो ये बैखानस सोई सोचू तप बिहाय जी भावे है भोगु मैंने यदि कोई व्यक्ति तपस्या तो करता नहीं स्वाध्याय इत्यादि आदमी मन लगता नहीं मन ये लगता है कि कहा क्या खा लें कहा क्या बातें कर लें राजनीति बातें कर लें कहा घूमे आवे कहा देखे आवे इसी में सबका चकर मकर मन लगा हुआ है तो कहते है वो बारह पर्सी नहीं उसको जो उसके धर्म है उसके धर्म को देखो यहाँ भी तुलसीदास ने जो इन सबका वर्ण धर्म का और आश्रम धर्म का वर्णन किया ये बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ा है अब जिन लोगों को जिज्ञासा होगी फिर उन ग्रंथों को देखेंगे जैसे अभी बताया भागवत को देखें पद्म पुराण इत्यादि को देखे मनुष्य को देखे गीता में भी थोड़ा वर्णन है संक्षेप में गीता में भी देखे तो इस प्रकार जगह जगह आप देखेंगे संग्रह करें उनको तो इनका सबका पता चल जाएगा क्या क्या ये सबके वर्ण और आश्रम के धर्म क्या है यहां तक इनका वर्णन के बात करने के बाद में अब बताते हैं कि जो सामान्य धर्म क्या है अभी तक ये स्वधर्म बता रहे हैं लोग पूछते हैं स्वधर्म क्या है तो अभी ये जो वर्णन हुआ ये स्वधर्म का वर्णन हुआ वर्ण के आधार पर आश्रम के आधार पर जो कर्तव्य कर्म होते हैं वो स्वधर्म है सबका एक वर्ण नहीं सबका एक आश्रम नहीं इसलिए अलग अलग सबके आश्रम वर्ण इसलिए अलग अलग सबके स्वधर्म अब रही सामान्य धर्म तो सामान्य धर्म सबके लिए हैं वो सामान्य धर्म सबके लिए क्या है उनका उल्लेख आगे कर देते हैं देखो ये अब कहते हैं सोचिए कारण क्रोधी अब ये ए, माने ये निषेधात्मक ढंग से बोल रहा है ना सोचनी कौन कौन है इसलिए अभिन्हीं को विधेयत्मक ढंग बना लो तो वो सामान्य धर्म का हो गया पिशुन के माने पीठ पीछे किसी की चुबली करना और दोषों का वर्णन करना तो ये तो है अधर्म और धर्म ये है कि ऐसा न करना धर्म हो गया पर और अकारण क्रोधी बिना कारण के क्रोध करने वाला व्यक्ति ये भी ये भी जो है अधर्म है माने क्रोध अब वैसे तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए सारे जीवन में क्रोध जो है दुर्गुण है काम क्रोध लोभ वो मन मच्छर विकार सब है ये नहीं करने चाहिए लेकिन ये युवा काल तक गृह जीवन तक क्षम्य है कुछ हो सकते हैं कुछ है। कुछ रोकने की कोशिश करे कुछ बचावे कुछ क्रोध को प्रयोग में भी लेकिन जब बाना प्रसव संन्यास जीवन जब आता है तब उसके बाद ये बिल्कुल त्याज्य हो जाते हैं एक बात बताओ देखो जैन धर्म में जो जैन धर्म के पांच महाव्रत हैं, वो पांच महाव्रत दो प्रकार के हैं वही महाव्रत ग्रस्तों के लिए है वही महाव्रत सन्यासियों के लिए जैनियों में भी सन्यासी होते हैं तो ग्रस्त भी होते हैं जैसे अहिंसा है तो गृहस्थ के लिए भी अहिंसा एक महाव्रत है सन्यासी के लिए अहिंसा एक महाव्रत है लेकिन गृहस्थ के लिए अहिंसा ऐसा है कि अगर उससे चलते फिरते में चीटी पीटी मरमरा जाए मक्खी मच्छर मर जाए तो उसका ऐसा नहीं कि हिंसा हो गई वो उसके लिए लेकिन बस ये है कि वो मांस खाए नहीं बस इतना भर उसके लिए जो है वो हो अहिंसा हो गई लेकिन जब सन्यासी हो गया उसके जैन का तो अब वो उसका महाव्रत वही अहिंसा का महाव्रत ऐसा हो गया कि किसी प्रकार से कोई प्राणी ने उसके कारण से न मरे न कष्ट पावे तो केवल यही नहीं कि मांस न खाओ फिर सन्यासी जो होगा वो मच्छर भी नहीं मारेगा चीटियां भी नहीं मरने देगा कोई भी प्राणी जरा भी कीट पतंग वगैरह कि कहीं किसी को अपना हाथ नहीं पहुंचाएगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि दूसरे लोगों को इन प्राणियों कष्टों पीड़ा हो अब उसका वही महावर्ग ज्यादा कठोर हो गया मन इसी प्रकार से ये देखिए कि ये गृहस्थ जीवन में जो धर्म है तो वो तो माने कोई कारण है तो व्यक्ति क्रोध कर सकता है लेकिन अकारण क्रोध गृहस्थ जीवन में भी नहीं करना चाहिए लेकिन ये बात जब सन्यास जीवन में बात आती है तब वहां पे तो ये है कि क्रोध तो करो ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है मेरे तो। कारण अकार कुछ नहीं क्रोध से कोई प्रयोजन नहीं इस प्रकार का नियम फिर हो गया तो उस रूप बदल जाता है सब में एक समान नहीं है इसलिए फिर कहते हैं कि यह है जनन जनक गुरु बंध विरोधी और जो माता पिता और गुरु और भाइयों के विरोधी हैं, वो भी सोचनी है माने धर्म सामान्य धर्म यह है कि सबके अनुकूल रहे माता पिता के गुरु के अनुकूल रहे बंध बांधवों के अनुकूल रहे उनसे बैर भाव पैदा करके मनमुटाव करके न बैठे ये सामान्य रूप से व्यक्ति का धर्म है सभी के लिए यह चाहे जिस जात का हो हर व्यक्ति को अपने माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ में अनुकूलता रखनी चाहिए चाहे ब्राह्मण हो चाहे छत्री हो चाहे बालक हो चाहे वृद्ध सबके लिए इस प्रकार के अनुकूलता सबके साथ में रखे तो ये सबके लिए सामान्य धर्म हो गया और सब विधि सोचिए परि परि मन दूसरे का काम बिगाड़ने वाला दूसरे को पहुंचाने वाला अपकारी एक तो उपकार है एक अपकार है तो मैंने अपकार न करे उपकार करना चाहिए मैंने चाहे धर्म क्या है कि उपकार करो जहां तक हो दूसरों को सहायता करो सेवा करो ये धर्म है अगर किसी दूसरे को काम बिगाड़ने लगे अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने लगे तो अधर्म हो गया ये और फिर कहते निजी धन पोषक निर्दयधारी और केवल अपने ही शरीर का पोषण करने वाला ये भी अधर्म है शरीर का पोषण करो लेकिन शरीर को पोषण करने के साथ साथ अन्य लोगों का भी ध्यान रखो कि अपने शरीर पोषण के कारण से कहीं ऐसा न हो कि दूसरे लोगों को हानि हो रही अगर मान लो कोई बहुत दरिद्री है और उसको कुछ खाने को मिल गया तो ऐसा नहीं कि वो घर में चार लोग बैठे हुए हैं तो जो मिला सो खा लिया बाकी तीन की परवाह नहीं तो यह धर्म हो गया उसका काम यह है कि पहले तीन को खिला करके तब खाए या थोड़ा थोड़ा खाए सबको ध्यान में रख के केवल अपने शरीर को पेट में भरता रहे तो ये भी धर्म है तो ये वैसे तो सामान्य धर्म के अंतर्गत सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्या परिग्रह अस्ते ये पांच आते हैं इन्हीं का विस्तार करते हुए तुलसीदास जी ने व्यवहारिक रूप उनको दे दिया जैसे अहिंसा है तो अहिंसा के अंतर्गत आता है कि दूसरे की हिंसा न करो और हिंसा न करने के साथ साथ ये कि दूसरे को कष्ट मत दो हिंसा ही नहीं जान से मारो तभी हिंसा होगी अगर दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हो कष्ट देते हो अपने स्वार्थ के लिए तो भी हिंसा हो गई तो अपकार करना किसी का किसी को पीड़ा पहुंचाना, मानसिक दुख देना ये सब व्यक्ति के जो है ये है लिए उचित नहीं है इसलिए कहते हैं कि की निजी पोषक और निर्दयधारी, निर्दय के माने दूसरे पर दया नहीं आती दूसरे लोग कष्ट में है तो उनको पर दया करनी चाहिए उनको सहायता करनी चाहिए ये धर्म है इस प्रकार और सोचनी है सब ही और कहते तो वो व्यक्ति तो सभी प्रकार से सोचनी है जो न छाण छल हरिजन हो जो छल छोड़ करके भगवान का भक्त नहीं होता वो तो सभी प्रकार सोच रहे ये नहीं भगवान का भक्ति भी होना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करे परमात्मा को जाने परमात्मा में प्रीत रखे परमात्मा के लिए जीवन जीना सीखे ये सब व्यक्तियों करना चाहिए अगर मनुष्य होकर के ये सब नहीं आया तो कहते तो वो तो सब प्रकार से नहीं है प्रू क्या है वो तो कुछ नहीं बेकार का व्यक्ति है खोखला आदमी है जीवन उसका निरर्थक है उद्देश्यहीन जीवन है जीवन ही उसका गर्थ गया इसलिए जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो परमार्थ है उसकी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए ये उसका धर्म है जन के माने भक्त हरि माने परमात्मा परमात्मा का भक्त होना चाहिए अभी हरिजन शब्द जो है वो उसके बाद में तो गांधी जी ने उसको बना दिया जो चतुर्थ के लोग हैं उनको हरिजन नाम दे दिया मैंने उनको आदर उनको भी प्राप्त चाहिए इसलिए उनको हरिजन भगवान के भक्त अगर वो चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति भी भगवान के भक्त हैं तो अन्य तीन वर्णों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं प्रशंसनीय है, आदरणीय भी हो जाते हैं वो अपना जो उनका जो दोष है वर्ण का दोष उनका समाप्त हो जाता है सदा नहीं रहता भगवान के भक्त सारे दोषों को कोई भी व्यक्ति हो चाहे चोर रहा हो बदमाश रहा लेकिन अगर भगवान का भक्त हो जाए वो सबका अपने उसने दूषित कर्म की छोड़ दे तो वो जो कि पहले निंदनीय व्यक्ति रहा वो भी आदरणीय हो जाता है वो भी पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है भगवान के ज्ञान की बड़ी महिमा है इसलिए वो तो सभी को करना ही चाहिए इसलिए कह दिया कि सब क्षण छा, छाल करके भगवान का भक्त होना चाहिए अब ये हरिजन शब्द इतना रूढ़ हो गया कि कुछ लोग अब ये समझने लगे कि रामायण में भी हरजनों की बड़ी प्रशंसा की गई है तुलसीदास तो ने हरजनों को बड़ी मान्यता दी है हरजन के माने उन्होंने जान दिया कि वो तो हमेशा से हरजन का अर्थ चतुर्थ वर्ण के दो उनको हमेशा से हरजन कहते आए यही रूढ़ अर्थ ऐसा नहीं है ये तो गांधी जी ने केवल नाम दिया बाद में तुलसी तो राशि के समय ऐसा नहीं था कि उनको हरजन कहा जाता हो माना जाता हो अब ये हरजन के माने ये कोई भी किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति हो लेकिन भगवान का भक्त है तो वो हरिजन है तो कहे बड़ी खराब बात है हरिजन हो जाएंगे भगवान के भक्त होकर के तो वो शब्द भी उनके चतुर्सवर्ण के लोगों के लिए हर्जन शब्द का प्रयोग करके इतना महान शब्द जो है सूचक भगवान का भक्त जो सब सर प्रकार से श्रेष्ठ है किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है लोगों के मन में हीन भावना आ गई अरे ये तो अर्जन है इन भावना हर्जन शब्द के साथ जुड़ गई सोचनीय नहीं कौशल राहु अब इसलिए ये सब ये तो सामान्य धर्म हो गए अब कहते हैं कि इसलिए देखते हैं इन सब बातों को विचार करो तो देखो कौशल यानी महाराज दशरथ किसी प्रकार से सोचनी ही नहीं है माने चाहे उनके स्वधर्म को देखो चाहे उनके सामान्य धर्म को देखो उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जो अधर्म का कार्य हो इसलिए वो सोचनीय नहीं है और भुवन चार्य दस प्रकट प्रभाव उनका चौदह भुवनों में उनका प्रभाव प्रकट की छाई हुई है सब उनकी प्रशंसा करते हैं कहते भय न हाई नो कहते उनके महाराज दस के समान न कोई पहले हुआ है न कोई अब है और न आगे कोई होने वाला आगे भी कह दिया आगे भी महाराज दस से महान शेष और कोई होने वाला भी नहीं अब उनकी अभी एक तो ये बताया कि वो धर्मप्राण रहे दूसरे उनकी और, और महिमा आप बताते हैं क्यों कि विधि हरिहर स्वरूपति दिश ना था चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो और चाहे इंद्र को कहो और चाहे देखपालों को कहो ये सभी वर्ण सब दशरथ गुण का ये सभी महाराज दशरथ की महिमा गाते हैं सब उनकी प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अब ये जब जनकपुरी की आप याद करो जब बारात जा रही भगवान राम की वहां पर जनकपुरी में विवाह के लिए विवाह मंडप के नीचे तो उस समय भगवान राम घोड़े पर सवार और बराती लोग जा रहे हैं चारो भाई जा रहे हैं महाराज दशरथ जा रहे हैं उस समय सब देवता घिरे हुए थे सब ब्रह्मा विष्णु आए, इंद्र आदि आए हुए थे और वे सब महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते देखो महाराज दशरथ जैसा पुण्यमान कौन होगा और जनक जी की भी प्रशंसा कर रहे थे वो कहते थे जैसा महाराज दशरथ ने और जैसे जनक जी ने शंकर जी की आराधना की है पूजन की है ऐसा किसी ने नहीं किया होगा जिनके के पुत्र भगवान स्वयं जिनके के यहां पुत्र होकर क्या हुए इसलिए कहते हैं कि कहो तात कई भात को करे बड़ाई ताश भड़ा उस, उसकी कोई बड़ाई कहां कर कि कर सकता है किस व्यक्ति की जिसके के यहां राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिष सुवन सुचतास जिसके के नाम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे परम पवित्र पुत्र जिसको कि प्राप्त हो उसी तो तुम समझ जो उसकी बड़ाई कौन कर सकता है भगवान जिसके यहां पुत्र होकर के आए उसका पिता कैसा होगा कौन दोष उसमें हो सकता है कौन कमी हो सकती है उसमें वो सबसे सार महान हो गई होगा नहीं तो भगवान उसके यहाँ उतारे ही क्यों ये तो लौकिक कथा हो गई कि महाराज दशरथ महापुण्य आत्मा है और उनके यहां भगवान राम ने अवतार लिया वे सब प्रकार से प्रशंसनीय है वैसे भी देखो आध्यात्मिक साधना में साधना करते करते व्यक्ति जब शुद्ध होते होते पवित्र होते होते निर्विकार होते होते जब अत्यधिक निर्विकार हो जाता है तब उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होता है और जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जो परमात्मा का दर्शन जिसे प्राप्त हो परमात्मा भाव को प्राप्त हो उस व्यक्ति की क्या महिमा कही जाए उसमें कौन कमी हो सकती है उसमें भला कौन दोष हो सकता है अगर दोष होता तो भगवान ही हृदय में क्यों प्रकट होता जब तक ये सारे दोस्त दूर नहीं हो जाते तमोगुण रजोगुण सब दूर नहीं हो जाते